कृष्ण वचनामृत परिच्छेद इकसठ चौदह दिसंबर अठारह सौ निर्जन में भक्तों की साधना रात बहुत हो चुकी है नौबत खाने के ऊपर वाले कमरे में मणि अकेले बैठे हुए हैं आज अगहन की पूर्णिमा है आकाश गंगा काली मंदिर मंदिरों के शिखर उद्यान पथ पंचवटी सभी चंद्रलोक से आलोकित हैं मणि एकाकी श्री रामकृष्ण का चिंतन कर रहे हैं रात के करीब तीन बज गए मढ़ि उठे और उत्तरा भी मुखो पंचवटी की ओर जाने लगे श्री कृष्ण ने पंचवटी की बात कही है नौबत खाना अब अच्छा नहीं लग रही है मणि ने पंचवटी वाले घर में रहने का निश्चय किया चारों ओर निरवता है रात के ग्यारह बजे गंगा में ज्वार आया था बीच बीच में पानी की आवाज़ सुनाई दे रही है मड़ि पंचवटी की ओर बढ़ने लगे इतने में उन्हें दूर से एक आवाज़ सुनाई पड़ी मानो कोई पंचवटी के वृक्षमंडल से के भीतर से आर्द से पुकार रहा है कहाँ हो दादा मधुसूदन आज पूर्णिमा होने के कारण वट वृक्ष की शाखा प्रशाखाओं को भेद कर चंद्र की किरणें प्रकाशित हो रही हैं कुछ और अग्रसर होकर मणि ने दूर से देखा कि पंचवटी में श्री कृष्ण के एक भक्त बैठे हुए निर्जन में एकाकी पुकार रहे हैं कहाँ हो दादा मधुसूदन मणि निस्तब्द हो देखते रहे